धर्म धर्मकर्म विशेष विस्त्रन सुविद्या सिद्ध पदार्थबोधन निर्वाभमाधीये तत्व तदि प्रमा श्रुतिरमा वेदभ्रमा पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्त हम श्रीकृष्ण की कथा सुनाते हैं इसका एक सत्य फल तत्काल फल मरने के बाद जो फल होता है वो धर्म का होता है और प्रेम स्वयं फल रूप है स्वयं फलरूपता यदि सरस्व रहा है प्रेम जिस समय हृदय में होता है उसी समय परमानंद का उल्लास होने लगता है तो धर्म और प्रेम में अंतर क्या है कि तो धर्म कालांतर में दूसरे समय अपना फल देता है और प्रेम जिस समय हृदय में होता है उसी समय हृदय को आनंद से रस से कर देता है और भगवान से प्रेम हो तो अब भी आनंद और मरने के बाद भी आ रहे हैं तो धर्म अदृष्ट फलक है और प्रेम दृष्टादृष्ट फलक है और तत्वज्ञान जो है वो फलों का फल है उसमें फल की उत्पत्ति नहीं होती उसमें फल और फल कामना और फल का भोग ये सब सब सब्त भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण की लीला का आध्यात्मिक अर्थ प्राचीन महात्माओं ने किया है अभी तो हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि एक बार अपने मन को वर्तमान परिस्थिति से उठाकर आपके घर में अशांति है रहने दीजिए आपके शरीर में रोग है उसको भी रहने दीजिए आपको खाता लगा है उसको दुकान में रहने दीजिए इसी समय अपने मन को थोड़ी देर के लिए भगवान ने लगाया आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा सब ज्यों का क्यों रहेगा आप अपने मन को रोदाकार कर दीजिए एक बात आपके ध्यान में रहे कि मन को कहीं ले जाना नहीं पड़ता जैसे कलकत्ते की याद आई तो क्या हमारा मन कलकत्ता गया तो नहीं वो तो यही है हृदय में ही है मन कलेजा छोड़ के कलकत्ते थोड़े तो गए और अच्छा कलकत्ता वहां से उठ के मन में आ गया था नहीं एक तो कलकत्ते का आकार मन में कल्पित हुआ यही आपके मन की स्थिति है तो न कलकत्ते को यहां बुलाना है न मन को कलकत्ते ले जाना है कलकत्ता का पूर्ण मात्र उदय में होना है तो ये जितना पवित्र होगा आपका मन उतना पवित्र हो जाएगा और ईश्वर से पवित्र और कोई नहीं है पवित्रानाम पवित्रम जो मंगला नाम से मंगलम दैवतम देवता भूतानाम जो व्यय पिता पवित्र से पवित्र है परमेश्वर आप एक क्षण के लिए भगवान को पूर्ण दीजिए अपने मन हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं अति पापक प्रसक्तों यन निमिषमच्युतमश तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावना बड़े से बड़ा पापी भी यदि एक निमेश पलक गिरने भर के काल में भगवान का स्मरण करे तो वो फिर तपस्वी हो जाता है और पंक्ति पावनों का भी पावन हो जाता है विपदो नहीं वो विपद संपदो जैव संपद विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है और संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं है विपद विस्मरण विष्णो हो संपन्न नारायण स्मृति भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिलन भजन न हो सबसे बड़ी विपत्ति जीवन में क्या है हम भगवान को भूलना न तो भगवान का स्मरण हो अच्छा एक बात और समझदारी के लिए मैं ये बोलता हूं ये सब दर्शन शास्त्र का सार है सुख की और दुख की भी अज्ञात सत्ता नहीं होती माने जब हमको मालूम पड़ता है तब सुख है और जब मालूम पड़ता है तब दुख है तो कहीं सुख तिजोरी में नहीं रखा होता ना दुख तिजोरी में रखा होता ना सुख दुख कल होता है ना परसों होता है जिस समय सुख दुख मालूम पड़ता है उसी समय सुख दुख होता है इसकी परोक्ष सत्ता नहीं होती है ऐसा दर्शन शास्त्र का नियम है अज्ञात सत्ता नहीं होती है जितनी देर सुख का ज्ञान है उतनी देर सुख है जितनी देर दुख का ज्ञान है उतनी देर दुख है तब आप अपने मन में एक सुख बनाइए सुख का दर्शन कीजिए और कैसा सुख है सावरा सावरा सुख का एक आकार है रूप बना लीजिए सुख जरा सां सांवरा सावरा है छोटा ही है बड़ा नहीं है छोटा सा सुख बनाइए सांवरा सावरा उसके सिर पर मोर मकुट उसके कानों में मकराकृति कुंडल उसके काले काले घुराले नहीन और घने बाल सिर पर गोरोचन का तिलक नाक में गुलाब छोटी छोटी भतुरिया भरा हुआ मुख मंडल शीशी की तरह चमक रहा चमा है चमाचम इत्याय सुख है ये परमानंद है ये प्रेम है आप अपने प्रेम को यदि शकल नहीं देंगे सूरत नहीं देंगे आकार दिन नहीं देंगे तो उसको आप देख भी नहीं सकेंगे आप वो अदृश्य को दृश्य बनाइए इसी का नाम है ज्ञान तो श्री कृष्ण की लीला जो हम बोलते हैं वो इसलिए नहीं कि आप घर में जाके माखन चोरी करें कि चीरहरण करें फिर रास लीला करें है ना इसके लिए नहीं है इसके लिए है कि आप अपने मन में एक उछलता हुआ कूदता हुआ एक उल्लसित होता हुआ थिरकता हुआ मुस्कुराता हुआ एक सुख आप अपने हृदय में आप अपने हृदय में देखें अपरोक्ष साक्षात्कार अनुभव करें ये देखो ये देखो कृष्ण और मुंह से उच्चारण करें कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्णा मुक्त उच्चारण करें नयन गरद श्रुधारया गदनम गद गगरुद्धया गिरा उलकितपोकदा तव नाम गृहणे भविष्य हे प्रभु वो समय हमारे जीवन में कब आवेगा जब प्यारे प्यारे नाम का मधुर मधुर नाम का ललित ललित नाम का उच्चारण करेंगे मुख से और आंखों से आंसू की धारा बह रही होगी शरीर में रोमांच हो रहा होगा कंठ गदगद हो रहा होगा तुम्हारे लिए हमारे हृदय में लालसा होगी उत्सुकता होगी उत्कंठा होगी व्याकुलता होगी, होगी वो समय हमारे जीवन में कब आवेगा तो आप अपने मन को जहां फंस के दुखी हो रहा है वहां से उठा दीजिए और एक सुख की भावना में सुख के ध्यान में मग्न कर दीजिए अब आपको श्री कृष्ण की गीजा सुनाते हैं भगवान के सखा होते हैं चार प्रकार के एक सुहृद बड़े होते हैं कृष्ण से और वे कहते हैं कि जमुना में भीतर प्रवेश मत करो धूप में मत खेलो पेड़ पर मत चलो, वो कृष्ण की देखभाल करते हैं और दूसरे होते हैं सुहृद सखा पहला सुहृद दूसरा सखा वो बराबरी का काम करते हैं होड़ लगाते हैं दौड़ते हैं कुश्ती लड़ते हैं हारते हैं जीतते हैं एक होते हैं प्रिय सखा वो छोटे होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं और एक होते हैं प्रिय नर्म सखा वो छेड़छाड़ के काम में आते हैं हंसी मजार के काम में आते हैं गोपियों से बातचीत करने के काम में आते हैं ये चार प्रकार के श्री कृष्ण के सखा होते हैं प्रेम कैसे बढ़ता है तो प्रेम प्रेम से बढ़ता है प्रेम का उद्दीपन प्रेम है जब सामने से प्रेम मिलेगा तो आपके हृदय में और प्रेम उदय होगा आपको देख के कोई खुश होगा तो आप भी उसको देख के खुश होंगे और आपको देख के कोई मुंह लटका लेगा तो उसमें आप भी रुचि नहीं लेंगे तो प्रेम है एक रस और उसका उद्दीपन है सामने वाले का प्रेम एक अलंकार कौस्तुभ नाम का ग्रंथ है संस्कृत में वह है महाकवि कर्णपूर्ण जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू लिखा है उन्हीं का वो ग्रंथ है अलंकार कौस्तुभ उसमें प्रेम को रस सिद्ध किया है स्वतंत्र रस है ये प्रेम तो तुम्हारा जहां सख्य होता है सखा का भाव होता है वहां खेलन में को काको की खेलने में किसी का कोई मालिक नहीं होता एकदम बराबरी सहैव ख्यात ये सखा जिसका नाम बिल्कुल साफ साफ आता है अब देखो इसमें तो भगवान की बराबरी करके भी उनके साथ खेल सकता है ये भक्ति सत्य भक्ति की महिमा है और भगवान इतने कृपालु, इतने शील कोमल इतने अनुग्रहशाली हैं कि वो बराबरी करने वाले के साथ बराबरी करके खेलते खेलते हैं अब यह हुआ कि भाई सखा भगवान को बनाया तो सखा का धर्म आना चाहिए ददाती प्रतिग्रहणाती सखा को कभी देना पड़ता है कभी उससे लेना पड़ता है दुह्यम आख्याति पृछति अपने हृदय की गुप्त बात मित्र को बताई जाती है और मित्र के हृदय की गुप्त बात पूछ ली जाती है मुंगते हो जाते चाहिए वह और कभी सखा के घर में जाकर खाते हैं और कभी उसको बुलाकर खिलाते हैं सदविघम प्रीति लक्षणम अब एक ग्वाल है उसका नाम है श्रीदामा रामा ये भागवत में कथा आई वहां सुनाया था ना ब्रह्मा के वो तक सुनाया था वहां अब आगे ये कथा है एक था सखा उसका नाम था श्रीदामा वृंदावन वाले कहते हैं कि वो तो वृषभानु जी का बेटा और राधा जी का भाई था और बड़ा जीठ था जब कभी श्रीकृष्ण हार जाते और दाव नहीं देते तो उनका फेंटा पकड़ लेता था हम बिना दाव लिए नहीं छोड़ेंगे अब आप एक बार ले चलो अपने ध्यान को वहां गोरा गोरा श्री रामा और सावरे सावरे श्री कृष्ण जब दोनों होर लगा के खेलते हैं तो श्रीकृष्ण हार जाते हैं श्रीदामा उनको कदर देता है धरती पर और जब दांव देना होता है तो श्रीकृष्ण के कंधे पर श्रीदामा चढ़ता है उबा कृष्णो भगवान श्रीदामानम पर जितहा ऐसा भगवान आपको तो दुनिया के और किसी मजाक में नहीं बनेगा ये आप समाजों का भगवान नहीं है ये मुसलमानों का ईसाइयों का भगवान नहीं है ये हमारा युवा सुभाषा परीबीताघात जवान है सुंदर वस्त्र धारण करता है शखाओं से घिरा रहता है सौ श्रेया भगवती जयमान वो जन्म से ही श्रेष्ठ होता है कम धीरासहा कवय उन्नयंती बड़े बड़े धीर जो कवि जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनको इस भगवान को अपने हृदय में लेकर लाड लगाते हैं प्यार करते हैं खिलाते हैं अपने मन को उसके साथ एक कर देते हैं ऐसा भगवान प्यारा प्यारा भगवान श्री रामा आया बोले ओ कृष्णा बलराम जी कृष्ण जी ओ कन्हैया भैया सुन क्या बात है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक वन है तो उस कौन सा वन है तो ताल बन उसका नाम ताल वन है मथुरा के पास ही है तालबन पुराने दो मेरे उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ताल फले हुए हैं तो फलने दो कपे को उसकी क्या मा, माह माह महाक नाक में घुस रही है तो तो जाओ खाओ तो खाएं कैसे वहां एक धेनुक नाम का असुर रहता है उसका नाम है धेनुकाशुर और अच्छा कोई बात नहीं तुम तो लोगों के पास भी लठियाए पहुंच जाओ मार के बजाओ बोले एक तो बड़ा बलि है दैित्य है दूसरे उसके साथी बहुत हैं उसकी आज्ञा में चलते हैं जो उस तालबन में चला जाए उसको वो मार डालते हैं छोड़ते नहीं हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की देहाभ्यासों ही भेनुता ये बल्लभाचार्य जी का वचन है पूरे भी अपने मन से नहीं किया और पुराने उनसे भी पुराने गोपदेव ने भागवत पर जो ग्रंथ लिखे हैं तीन ग्रंथ लिखे हैं गोपदेव ने उसमें उसमें भेनुता सुर को देहाभ्यास कर देहाभ्यास माने क्या तो इस देह को ही मैं मान बैठना ये हड्डी का मांस का चाम का पुतला एक दिन पैदा हुआ एक दिन मर जाएगा और इसी को मैं मान करके हम संसार में दुखी होते रहते हैं इसी से ताल फल जो है मुक्ति जीवन मुक्ति तार रले रवेदा गांव में तो हमारे तार ही बोलते हैं तार संस्कृत में ताल बोलते हैं तो, तार माने प्रणव ओंकार ओंकार की उपासना का और विचार का जो फल है उसको बोलते हैं ताल फल तार फल तो उसका स्वादन नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है ये धेनु का सुद्धेहाभिमान अकस्मिश तदबुद्धि अत्याशा इति असकुद अवोचाम शंकराचार्य कहते हैं बार बार कह चुके हैं कि जो चीज तुम नहीं हो उसको मैं मान रहे हो जो चीज जो नहीं है पीतल सोना नहीं है उसको तुम सोना मान रहे हो सोना पीतल नहीं है उसको तुम पीतल मान रहे हो आत्मा शरीर नहीं है उस शरीर को तुम आत्मा मान रहे हो ये शरीर आत्मा नहीं है उसको तुम आत्मा मान रहे हो स्वाम आत्मान परम मत्वा परमात्मान में वचो आत्मा पुनर्बहिर्मृग्ञ अहो ज्ञ जनता इन पढ़े लिखे समझदारों की मूर्खता तो देखो कि परमात्मा है अपना आत्मा उसको पराया कहीं बाहर मानते हैं और जो पराया है ये शरीर उसको आत्मा मानते हैं और फिर ढूंढने निकलते हैं अपने आत्मा मेरा हीरा है रायदेव कचरे में मेरा हीरा इस कचरे में हड्डी मांस चाप विष्ता रुत्र इनके कचरे में ये हीरा खो गया हमारे गांव में ऐसे गाते हैं मोरा झुमका गिरल हो बरेली के बाजार में झुमका गिरल हो हमारे कान का जो आभूषण था वो बरेली के बाजार में गिर गया हमारा श्रवण छूट गया वेद का श्रवण छूट गया आत्मा का निश्चय छूट गया देह हमारे ऊपर देह का गदा देसुर को भागवत तो ने बताया है वो गधे के रूप में रहा करता था देहाभ्यासो ही दे का तो श्री रामा को चाहिए है जीवन मुक्ति का सुख लेकिन जब उसको भगवान बड़प्पन नहीं देते हैं तो उसको खटक जाता है लड़ जाता है वो कहता है कि हमको वो ताल फल वो ताल फल दे दो कि हमारे मन में संसार का राग न रहे किसी से द्वेष न हो तुम्हारे साथ हम कोई स्पर्धा न करें हम प्रेम प्रेम से एक हो करके रहें इसके लिए हमको ये जो तार का फल है और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख वो हमको दौ संति किन्तरुद्धानी धेनुके न दुरात्मना इस दुरात्मा गधे ने गर्दब बोलते हैं संस्कृत में हो गर्दब ये जो गर्दा होता गर्था उड़ता है डरदा उठता गर्थ है ना गर्द अहा यही गर्द है गर्ते न भाती जो धूल में लोट के धूल में लूट के अपना सुख मानता है उसको बोलते हैं संस्कृत में गर्तभ और बड़े जोर से चिल्लाता है उसको बोलते हैं रासभ गधहा शब्द तो संस्कृत में विलक्षण है वो तो वैद्य के लिए है गदम रोगम हंती गदाहा। जो रोग का निवारण करे रोग का नाश करे उसका नाम गधहा लेकिन संस्कृत का जो गर्तव्य शब्द है वही गधा बन गया हिंदी में गधा तो ये गधा का स्वभाव क्या है आपको पहचान रहे तो अच्छा होगा वो धूल में लौटने में सुख मानता है और एक बात यदि वो फूल के घर में से धोबी के घर में से कुमार के घर में से कहीं जंगल में चला जाए तो अपने आप लौट के नहीं आता भैंस लौट आती है बैल लौट आता है गाय लौट आती है बकरी लौट आती है लेकिन दधा एक बार घर में से छूट जाए तो अपने आप लौट के नहीं आता है उसको डंडा मार के या कान पकड़ के लौटा के लाना पड़ता है तो ये भगवान की ओर से छूटे हुए जीव भगवान रूप धोबी के कुम्हार के ये जीव महाराज भगवान के यहां से निकले और ऐसा घास चरने में लग गए कि लौट के फिर जाते ही नहीं जंगल के जंगल पर कब्जा कर लिया तो श्री रामा ने कहा कि इसके फल जो है ताल बन के जो फल हैं, और इनके लिए हमारे मन में बड़ा लोभ आया है तो हे कृष्ण हे बलराम जी ये फल हमको खिलाओ ऐसा जीवन मुक्त बना दो कि तुम्हारे साथ हम झूठ पट्टी खेल सकें, कभी हमारे कंधे पर तुम कभी तुम्हारे कंधे पर हम कभी तुमको हम पटते कभी तुम हमको पट हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं रह जाए और मस्त हो करके खेलें कृष्ण ने कहा दारू दादा देखो श्री रामा क्या कह रहा है असल में देहाध्यास की निवृत्ति के लिए ज्ञान रूप श्री कृष्ण चाहिए और योगाभ्यास रूप शेषाचार्य पतंजलि के मूल रूप शेषाचार्य शेषावतार बलराम चै ये जो जन्म जन्म से अभ्यस्त है देहाध्यास ये एक बार के तत्वमसीह कहने से निवृत्त नहीं होता इसके लिए नौ बार तत्वमसी बोलना पड़ा उपनिषद में अभ्यास आवृत्ति अशत दुपद ऐसा तो महाराज बलराम जी चाहिए हैं अब देखो ये लीला तो बहुत साधारण मालूम पड़ती है बल्कि किसी पंडित से कहो तो उससे अगर ये पूछ दो ताल का फल तो ब्राह्मण लोग नहीं खाते हैं और विद्वान लोग ताल का फल नहीं खाते हैं ये श्रीकृष्ण के ग्वाल बाल जो हैं ये तार का फल कैसे खाते हैं और क्यों श्रीकृष्ण उनको खिलाते हैं तो इसका उत्तर आपको जल्दी पंडितों से नहीं मिलेगा तो कहना ये है, एक तो अभिप्राय हुआ आध्यात्मिक और दूसरा ये वृंदावन राम है ये ताल का मन है इसमें वर्ण के श्री बलराम जी महाराज नीला अंबर धारण किए हुए और श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए और ग्वाल बालों के साथ पहुंच जाते हैं उस ब्रज भूमि के काल बन में और कह देते हैं खाओ कोई जरूरत नहीं है और फल खाओ और जब वो अभ्यास दिया, आता है तो उसको श्रीकृष्ण और बलराम दोनों मार मार के और नष्ट कर देते हैं तो एक हो गई वेदांत की दृष्टि आध्यात्मिक एक हो गई भक्ति की दृष्टि सखा भाव एक हो गई प्रेम की सख्य भाव की शक्ति जो भगवान से भी काम लेती है और एक हो गया भगवान का अनुग्रह और एक दृष्टिकोण क्या हुआ कि श्री रामा भगवान का भक्त है सखा है वो लोगों के सुख को लोगों के भोग को निरातक बनाता है और सब संसार के सब लोग सुखी हुए ये भक्त की आकांक्षा है तो भक्त का दृष्टिकोण सखा का दृष्टिकोण भगवान का दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण और लीला के चिंतन का दृष्टिकोण एक लीला भगवता बहुवर्था नाम तुषाधिका भगवान की लीला होती है एक और उससे अभिप्राय तात्पर्य निकलते हैं अनेक तो आप थोड़ी देर के लिए एक क्षण के लिए हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे सरसों के दाने कोई शंकर जी की मूर्ति पर गिराने लगे और लगातार ककापट ककापट तक, टकापट तक, तक गिरते रहते हैं ऐसे ये जो हमारी मनोवृत्ति की धारा है निरंतर लगातार भगवान में गिरती रहे इसका नाम भक्ति होगा हमारे मन में कृष्ण ही आवे कृष्ण ही जाए कृष्ण ही आवे कृष्ण ही जाए शांतो दीप तुल्य प्रत्यय योगाभ्यास हो गया श्री बल्लवाचार्य जी ने कहा कि नहीं लगातार नहीं यदि हम सरसों के दाने शिवलिंग पर गिरावे तो एक सरसों का दाना जितना ट जाता है उस पर अगर उतना भी उस सरसों के दाने के बराबर भी हमारा मन भगवान में टिक जाए तो हमारे लिए परम मंगल परमानंद का साधन बन जाए